निरोधो न चोत्पत्ति बो न साधक न मुन वै मुक्त पर भावरसद्दिरेवाये न कल भावाद्वयता शिवा कहते हैं पर परमात्मा से पृथक ये कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम अब तक गिनाया गया है बहुत सारे नाम गिनाये गए प्राण भूत गुण तत्व मन पाद विषय लोक देव वेद यज्ञ भोक्ता सूक्ष्म स्थूल मूर्त अमूर्त काल दिशा वाद भुवन मन बुद्धि चित्त धर्म अधर्म पच्चीस छब्बीस इकतीस अनंत लोक आश्रम स्त्री पुण्यपुंसक पर अपर सृष्टि लय स्थिति ये बहुत सारे नाम गिनाए गए परंतु ये कोई भी वस्तु न तो परब्रह्म परमात्मा में पैदा हुए हैं है और न तो आगे होंगे ब्रह्म वो वस्तु है जो अद्वय एक नहीं अद्वय एक उसको कहते हैं जिसमें सब समाज आए और जिसमें से सब निकल आ गया उसको एक कहते हैं एक आई थी अनुगता संख्या उच्च है एक उसको कहते हैं कि जो दो के साथ मिलता है एक एक दो एक, एक एक तीन जो दो में तीन में चार में जो अनुगत संख्या है उसको एक कहते हैं और जो चार में से तीन में से दो में से निकल के अलग खड़ी हो जाए उसको एक बोलते हैं और जो ना किसी में अनुगत होए और ना किसी से अलग हो जब दूसरी वस्तु ही नहीं है तो कौन किस में व्यापक होए और कौन किसका व्याप्य होए तो कार्य कारण भाव से रहित ये संसारी मनुष्यों को ये संस्कार हो जाता है कि जैसे दुनिया में कोई काम कारण से होता है जैसे भोजन करते हैं तो भूख मिट जाती है ना तो भोजन करना जो है वो कारण है और भूख मिटना उसका कार्य है किसी को एक चाटा मारते हैं तो उसको बड़े जोर से चोट लगती है तो ये कारण भाव दुनिया में देखने में आता है माँ बाप होते हैं तब बेटा होता है तो ये दुनिया में कारण भाव देखते देखते ये दिमाग जो है ना इस संस्कार से इतना प्रभावित हो गया है कि वो सब जगह कारण ही ढूंढता है और कल्पना भी कर लेता कारण है कि असल में दिमाग की कमजोरी है दस जगह बीस जगह कार्य कारण भाव दिखता है इसलिए ये नियम बना लेना कि परमार्थ का भी किसी के साथ कारण भाव होता है ये बुद्धि की दुर्बलता है वो बुद्धि की दुर्बलता है परमार्थ वो वस्तु होती है जो किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण नहीं ये तो काट दिया सारे संस्कार को ना बिल्कुल बंटा कर दिया देखो श्रुति कहती है न तस्य कश्चित जनिता परमार्थ को पैदा करने वाला नहीं कोई नहीं है न तस्य कार्यम परमार्थ से कुछ पैदा नहीं हुआ करणंच उसके पास कोई औजार नहीं है तो न कारण है न कार्य है न कार्य कारण है न कार्य कारण आतीत है अन्वय और व्यतिरेक से बिल्कुल जुदा है एक सज्जन बोले कि महाराज सृष्टि नहीं हुई थी तब तो बस ब्रह्माई ब्रह्म था ये बात समझ में आती है और सृष्टि नहीं रहेगी तब ब्रह्माई ब्रह्म रहेगा ये भी समझ में आती है लेकिन जब इतनी बड़ी सृष्टि मौजूद है धरती है सूर्य है चंद्रमा है ध्रुव है ग्रह नक्षत्र है कोटी-कोटी सौर मंडल है ना? और ज्योतिष निहारिका भिंड ब्रह्मांड मंडल ये सब मौजूद हैं। तब ब्रह्म में अद्वैता कहा वेदांत जो प्रतिपादन करता है उसकी शैली बिल्कुल निराली है वो ये नहीं कहता था, कहता है कि सृष्टि के पहले ब्रह्म रहता है या सृष्टि के बाद में ब्रह्म रहता है उसका कहना तो यह है कि सृष्टि के पहले जो तुम सोचते हो वो तो ऐसे ही है जैसे तुम शरीर की उत्पत्ति के पहले के बारे में सोचते हो भाई शरीर हमारा एक दिन पैदा हुआ तो इसके पहले कुछ था है ना एक दिन हमारा सबकी तरह शरीर नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा ये जो काल वासना से युक्त अंतकरण है ये काल की कल्पना हो गई है चित्त में इसी से सृष्टि के पहले की बात और बाद की बात तुम सोचते हो यदि ये संस्कार ये कल्पना ये स्मृति छोड़ करके विचार करो वेदांत ये तो कहता ही नहीं कि पहले ब्रह्म था और बाद में ब्रह्म रहेगा उसका कहना है कि इसी समय जब तुम्हें शब्द स्पर्श रूप रस गंध मालूम पड़ते हैं जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मालूम पड़ते हैं जब आंख कान नाक जीव त्वचा मालूम पड़ती है जब हाथ पाँव शरीर सब मालूम पड़ता है इस प्रतीति की दशा में ही अभी अभी है ना यही और यही ज्यो का त्यों ब्रह्म ही है ये वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्मा ब्रह्मातिरिक्त काल कल्पना देश कल्पना वस्तु कल्पना नारायण कुछ नहीं है जिन लोगों को उत्पत्ति के निरूपण का बहुत शौक हो जाता है वो हर जगह यही मानते हैं कि चीज पैदा हुई यहां तक एक ने तो पूछा कि ईश्वर किससे पैदा हुआ हाँ ऐसे आगे पूछा ईश्वर किससे पैदा हुआ बोले ब्रह्म किससे पैदा हुआ महाराज तो उनके एक ख्याल में ये बात बैठ गई है कि बिना पैदा हुए कोई कैसे होगा तो ये ख्याल जो है ना वो अपना बिगड़ जाता है इसी को तो अंतकरण की शुद्धि बोलते है कि जरा ख्याल को ठीक बनाओ देखो उत्पत्ति के संबंध में चार प्रक्रिया कुल हो सकती हैं गिनी हुई गिन के बताता हूं बोला जगत के मूल में कोई सद थी और उससे सद वस्तु सृष्टि की उत्पत्ति हुई सत से सत की उत्पत्ति हुई इस पक्ष में बड़े दोष हैं क्या दोष हैं कि कारण भी सत और कार्य भी सत, जो पहले था सो भी सत जो पीछे हुआ सो भी सत तो सत तो वो होना चाहिए ना जो काल से परिच्छि न हो तो जो चीज पैदा हुई वो सत कैसे वो तो पहले थी ही नहीं नारायण तो सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती कि पहले सत और दूसरे सत में उत्पादक सत और उत्पन्न सत इन दोनों में भेद होना चाहिए और भेद होना चाहिए तो प्रथम सत से भिन्न होने पर द्वितीय सत असत हो जाएगा सत से विलक्षण हो जाने पर वो असत हो जाएगा प्रथम सत और द्वितीय सत में भेद है कि नहीं उत्पादक सत और उत्पन्न सत में भेद है कि नहीं तो प्रथम सत से भिन्न होने पर वो असत हो जाएगा अच्छा कहो कि सत वस्तु से असत वस्तु की उत्पत्ति होगी नारायण ये बदतो व्याघात है जब असत ही है तब उत्पन्न क्या हुआ है ना तो इसका अर्थ हुआ कि न सत की उत्पत्ति हो सकती और न तो सत से असत की उत्पत्ति हो सकती। अब इस बात को उलट दो कि पहले असत था हैं? अच्छा तो असत से असत की उत्पत्ति हुई कि असत से सत की उत्पत्ति हुई तो कहो कि असत से सत की उत्पत्ति हुई तो जो चीज थी ही नहीं वो उत्पन्न कैसे हुई है ना और जो चीज असत थी वो किसी का कारण कैसे बनी तो असत में कारणपना नहीं हो सकता और जो उत्पन्न हुआ उसमें सतपना नहीं हो सकता अब ये कहो असत से असत उत्पन्न हुआ तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और असत से असत उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न क्या हुआ तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि न सत्य सत्य न सत से असत की और न असत से असत की न असत से सत की चारों प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसलिए उत्पत्ति शब्द जो है है ना? उत्पत्ति शब्द जो है वो मैटर रहित पदार्थ के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है जिसमें माने घाट जो है घाट घट शब्द जो है घट उत्पन्न है अच्छा ठीक है घाट की उत्पत्ति हुई लेकिन मिट्टी की उत्पत्ति नहीं हुई तो पहले से विद्यमान मृतिका के सिवाय घट नाम की जो वस्तु है उसका कोई वजन नहीं हुआ तो कहने का अभिप्राय यह है कि उत्पत्ति शब्द का प्रयोग उस वस्तु के लिए किया जाता है जिसमें कोई वजन नहीं होता नारायण सोने में जेवर बन गया है ना मिट्टी में घड़ा बन गया नारायण तो अब पंचभूत में नाना प्रकार के आकार विकार बन गए पंचभूत से पृथक उनका वजन नहीं है सत्ता में पंचभूत बन गए है ना और आत्मा में जो है वो पृथक सत्ता भाषने लगी इसका अभिप्राय ये हुआ की आत्मसत्ता से अतिरिक्त दूसरी वस्तु है नहीं तो ये सब अंतकरण के होने पर भी इंद्रियों के होने पर भी शरीर के होने पर भी और इस धरती के और ब्रह्मांड के और सूरज के और चंद्रमा के है ना और कोटि कोटि गणित के होने पर भी अद्वय अखंड ब्रह्म चैतन्य में ये सृष्टि नाम की कोई वस्तु नहीं है कृत बोले कि ये फिर प्राण क्या है और ये पाद क्या है और ये भुवन क्या है और ये मन क्या है ये क्या है कमूढ़ लक्ष्यता जो लोग उस अद्वय को नहीं जानते उन मोहक ग्रस्त पुरुषों ने ब्रह्म से अलग इन पदार्थों की कल्पना की है देखो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे एक लोहा में ही व्यवहार के लिए नाना प्रकार के औजार कल्पित होते हैं एक सोना में ही व्यवहार के लिए नाना प्रकार के जेवर कल्पित होते हैं एक मिट्टी में ही घटपटादी नाना प्रकार के विकल्प होते हैं एक रस्सी में ही नाना प्रकार के भाव कल्पित होते हैं इसी प्रकार एक ब्रह्म में ही ये नाना भाव कल्पित हैं। अब देखो हम इससे ऐसे बढ़िया नतीजे पर पहुंचते हैं ना ये ब्रह्मांड के भेद कल्पित है ना अच्छा तो फिर नरक स्वर्ग और महर जनस सत्यम ये भेद कल्पित है बोला अब देखो दूसरे ये पृथ्वी कल्पित है तो इसमें ये एशिया है और अमेरिका और ये अफ्रीका और यूरोप ये क्या है क्या बोले ये सप्ताह कल्पित हैं बोले एक देश का उसमें ये आ, ये महाराष्ट्र ये गुजरात ये बिहार ये राजस्थान ये उत्तर प्रदेश ये कल्पित है वो है ना का ये मनुष्य और ये पशु और ये पक्षी कल्पित है तब मनुष्य में क ये हिंदू ये मुसलमान और ये ईसाई कल्पित है आ, ये वेद कुरान बाइबल जो है ना ये कल्पित है मन इसका अर्थ ये हुआ कि इन चीजों को मौलिक तत्व मान करके जो हम राग द्वेष करते हैं और द्वंद्व मचाते हैं वो सबका सब झूठा सब है इससे ऊँची क्रांतिकारी दृष्टि आप बताओ कोई इससे ऊंची रागत द्वेश मिटाने वाली कोई ऊंची से ऊंची कोई दृष्टि बताओ है ना सचमुच जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड को कल्पित रूप से जाना उसने वेद को और उसने वेदोक्त धर्म को और उसने वेदोक्त गति को भी कल्पित रूप से जाना कि नहीं जाना और जब उसको भी कल्पित रूप से जाना तो झगड़े का द्वंद्व का विवाद का सारा मूल ही कट गया तो इसी से एवं जो वेद तत्व न कल्पयत सो विसंकता दिवेकी पुरुषों की दृष्टि में जैसे रज्जू में कल्पित सर्पारी आत्मा से व्यतिरिक्त रज्जू आदि से व्यतिरिक्त नहीं है इसी प्रकार प्राण आदि जो हैं, वो आत्मा में कल्पित हैं और आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं है इसका एक भाव आपको तो सुनाता हूं उस पे ध्यान देना ये रज्जु सर्प रज्जू सर्प जो वेदांति लोग कहते हैं इसका एक खास मतलब है क्योंकि नए लोग जो है ना वो तो कहते हैं भाई रज्जू सर्प सुनते सुनते तो हम गबड़ा गए है ना हमारे एक व्याकरण पढ़े लिखे पंडित हैं तो एक बार भाष्य का अनुवाद करने लगे तो भाष्य का अनुवाद करने लगे तो उसमें एक जगह था रजत सर्पवत ये संसार कैसा है बोले रजत सर्पवत है अब उन्होंने अपना व्याकरण भिड़ाया हैं? व्याकरण भिड़ाया कि रजत सर्पवत क्या हुआ तो कोई चांदी का सांप, है रजतस्य सर्पा रजत सर्पाहा तद्वात चांदी का बनाया हुआ सांप ऐसा है अब उसका मतलब क्या है आप समझो है ना सुखतऊ रजतवत रज सर्पवत ये उसका मतलब है है ना सीप में चांदी की तरह और रस्सी में सांप की तरह तो कई हमारे अनपढ़ लोग जो लो हैं अनपढ़ महात्मा लोग भी इस दृष्टांत से परहेज करते हैं इसमें बताना एक खास पदार्थ है जो बिना इस ढंग के दृष्टांत के समझाया ही नहीं जा सकता वो क्या बताना है कि रस्सी में जो सांप दिखता है वो रस्सी में नहीं होता रस्सी के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता हैं? अच्छा रस्सी में जो सर्प है उसका अधिष्ठान कौन ये विचार करो। तो रस्सी में जो सांप है उसका अधिष्ठान रस्सी तो है ही नहीं वो तो भ्रांति काल में नारा है भ्रांति काल में तो रज्जू का ज्ञान ही नहीं है कि वहां रज्जू है रज्जू में लिपटा हुआ सांप है ऐसा तो है ही नहीं सांप ही सांप दिखता है तो असल में सांप जो है वो देखने वाले की बुद्धि में है इसलिए सांप का अधिष्ठान कौन है तो सर्पाकाराकारित बुद्धि का जो अधिष्ठान है वही सर्प का अधिष्ठान है आप देखो ये बात बताना चाहते हैं हमारे वेदांती ये बात बताना चाहते हैं कि सर्पाकाराकारित बुद्धि का जो अधिष्ठान है वही सर्प का अधिष्ठान है आप इसको और समझो असल में सांप जिस समय दिख रहा है उस समय रस्सी में तो है नहीं तो कहा है बोले बुद्धि में है तो सांप का अधिष्ठान कौन हुआ एं? तो बुद्धि का जो अधिष्ठान है वही सांप का अधिष्ठान है क्योंकि बुद्धि से जुदा सांप नहीं है बुद्धि का अधिष्ठान कौन है का अपना आत्मा है बुद्धि का प्रकाशक कौन है का अपना आत्मा है तो भ्रांति से जो पदार्थ दिखाई पड़ता है उस पदार्थ का अधिष्ठान दूसरा नहीं होता उस पदार्थ का अधिष्ठान देखने वाला ही होता है अब आप एक बार ये प्रपंच का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसके बारे में विचार करो असल में जो प्रपंच है, है? वो ब्रह्म में नहीं है प्रपंचाकाराकारित बुद्धि में ही है इसलिए हमारे अंतकरण का जो अधिष्ठान है वही संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान है और देखो बुद्धि का केवल अधिष्ठान है ये मानने पर तो अधिष्ठान परिच्छिन्न भी हो सकता है लेकिन जब प्रपंचाकाराकारित बुद्धि का अधिष्ठान है इस बात को जब हम जानते हैं तब वो अपरिचिन्न हो जाता है इसलिए प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म और बुद्धि का अधिष्ठान आत्मा ऐसा नहीं है जैसे सर्प का अधिष्ठान रज्जू और सर्पाकार वृत्ति का सर्पाकार अंत का अधिष्ठान आत्मा ये भेद जैसे नहीं है माने सर्प सर्प का अधिष्ठान और बुद्धि का अधिष्ठान दोनों अपना आत्मा ही है इसी प्रकार अंतकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही अंतकरण का भी और अंतकरण में प्रतीत होने वाले सर्प का भी अधिष्ठान है इसका अभिप्राय यह हुआ कि अंत और अंत से जो कुछ मालूम पड़ता है अनंत जीव है ना अनंत जगत और अनंत ईश्वर ये सब के सब अंत द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतीत होते हैं इसलिए जो अंत करणावच्छिन्न चैतन्य है वही प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य है इसका अभिप्राय ये हुआ कि अंत करणावच्छिन्न चैतन्य प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य ऐसे बोलो माने ईश्वर और जीव इन दोनों के भीतर जो चैतन्य है वो बिल्कुल एक है वही परमार्थ है और वही अखंड वस्तु है ये बात समझाना यहाँ इष्ट है इसलिए जो ब्रह्म संपूर्ण ऐसे मत कहो कि जो ब्रह्म संपूर्ण प्रपंच का आधार है वही अंतकरण का आधार है ऐसे मत कहो बल्कि यू कहो कि जो परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा जो आत्मा जो दृष्टा जो साक्षी जो चैतन्य अंतकरण का प्रकाशक है और अंतकरण का अधिष्ठान है वही अंतकरण के द्वारा संपूर्ण प्रपंच का भी अधिष्ठान है इसलिए कब वो देश काल वस्तु रूप प्रपंच प्रपंच और प्रपंचाकार वृत्ति और वृत्ति का अधिष्ठान तो संपूर्ण प्रपंच वृत्ति में और वृत्ति का अधिष्ठान आत्मा में इसलिए आत्मा से भिन्न न वृत्ति है और न तो प्रपंच है जैसे रज्जू में प्रतियमान सर्प अपनी वृत्ति से भिन्न नहीं है और वृत्ति अपने आप से भिन्न नहीं है इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रपंच प्रतियमान प्रपंच अपने आत्मा से भिन्न नहीं है ये बात बताने के लिए माने भ्रांति का जो विषय होता है वो जिस अंतकरण में भ्रांति होती है उस अंतकरण के अधिष्ठान में जिस अधिष्ठान में अंतकरण भाष रहा है उसी अंतकरण में भ्रांति है, है ना और उसी अंतकरण में भ्रांति का विषय है का इसलिए आत्मा अतिरिक्त न अंतकरण है न भ्रांति है न भ्रांति का विषय है ये समझाने के लिए रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया जाता है और ये जो जो लोग संप्रदाय परंपरा से इन दृष्टांतों के अभिप्राय को नहीं समझते हैं वो बिचारे डर जाते हैं कि ये बात क्या कही गई है तो एवं जो वेद तत्व इसी से श्रुति कहती है एदम सर्वम जदयम आत्मा ये जो कुछ मालूम पड़ रहा है ये सब आत्मा ही है तो इस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्प जो है वो जैसे अंतकरणा वच्छिन्न चैतन्य से जुदा नहीं है वो सब के सब अपने मन में ही कल्पित हैं, और आत्मा जो है वो केवल है निर्विकल्प है इस बात को जो तत्वेना न श्रुतितो युक्तित अनुभव की दृष्टि से आ, तात्विक दृष्टि से एक श्रुति के तात्पर्य से एक युक्ति से एक। इस बात को जो जान गया उसके महत्व का वर्णन करते हैं सो so, अभिशंकितो वेदार्थम कल्पयेत विभागस नारायण जो इस बात को जान लिया वो वेदार्थ की कल्पना करने में समर्थ हो जाता है ये देखो ये तो भाष्य में बात है इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्य पर इस वाक्य का अभिप्राय ये है इस वाक्य का अभिप्राय ये है बोले भाई ये संसार की उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है ये बात तो वेद में है ना कहा है तो सही का इसका क्या मतलब है फिर बोले इसका मतलब ये है कि प्रपंच की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है इसलिए इससे वैराग्य करो वैराग्य परक ये वचन वैराग्य परक है तत्व तो निरूपण परक नहीं है जहां जहां संसार है ना सृष्टि का वर्णन है और प्रलय का वर्णन है वो ये कहने के लिए है कि बाबा ये चीज एक दिन पैदा हुई थी और एक दिन मर जाएगी इसलिए इससे राग द्वेष मत करो उपेक्षा कर दो इसकी इसके लिए उत्पत्ति और नारायण प्रलय का वर्णन बोले एक बात ये कहता है कि आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग सच्चा है ना वेद ने कह दिया बोले कि यह अभिप्राय नहीं है वेद का वेद का क्या अभिप्राय है वेद का अभिप्राय यह है कि देह से अतिरिक्त आत्मा होती है स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है कि पुनर्जन्म में जाता है ये बताने में वेद का तात्पर्य नहीं है वेद का तात्पर्य किसमें है कि आत्मा अतिरिक्त है बोले वेद में तो ये लिखा है कि आत्मा करता है और भोगता भी है बोले इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आत्मा करता है और भोगता है उसका क्या अभिप्राय है उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को है ना मनुष्य को कर्म के द्वारा ही परमार्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जब कर्म करेगा तब उसका फल भोगने को मिलेगा इसलिए अपने को कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से विलक्षण है ना कर्ता भोक्ता दोनों से विलक्षण अपने को जानना उसका यह अभिप्राय है बोले तो भाई श्रुति में तो लिखा है कि नरक में जाता है आत्मा तो बोले कि वो इसलिए लिखा है कि तुम जिंदगी में पाप मत करो उसका अभिप्राय यह है कि पाप परायण मत बनो तो वेद के तात्पर्य को ठीक ठीक वही बता सकता है जो आत्म तत्व को जानता है इसकी टीका में नारद। अब यह तो भाष्य है भाष्य की टीका में माने आनंदगिरि की जो टीका है आनंद विज्ञान की वो कहते हैं कि यथोक्त विज्ञानवान वेद किंकरो न भवती किंतु स जम वेदार्थम ब्रूते स एव वेदार्थो भवती इत्यथ अब देखो टीकाकार का वाक्य आपको पढ़ सुनाते हैं वो कहते हैं कि जो इस अद्वय प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व को, को जान लेता है वो वेद किंकर नहीं होता वेद का पशु नहीं होता उसके सिर पर वेद का बोझ रहे और वो वेद की पोथी अपने दिमाग में भर के या सिर के ऊपर लेकर के का हम वेद के सेवक हैं वेद के सेवक हैं ऐसे वो तत्वज्ञानी पुरुष नहीं बोलता सब वेद किंकरो न भवती तब क्या होता है बोले वो वेद का व्याख्याता होता है का नहीं वो जो बोलता है है ना वही वेद हो जाता है स जम वेदार्थम रूते स एव वेदार्थो भवति वो जब कहता है कि वेद का तात्पर्य ये है तो वेद वही अपना तात्पर्य करके देता रहे तो ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद ताकि वानी वेद भाखा यथो संस्कृत करत भेद ब्रह्म छेद निश्चल ने विचार सागर में कहा कि ब्रह्म वेद यही ब्रह्म वेद जिसने ब्रह्म को जान लिया है ना वो ब्रह्म वेदता है ताकि बानी वेद ब्रह्म वेदता का जो वचन है उसका नाम वेद है वो भाषा में बोले अथवा संस्कृत में बोले बाखा अथवा संस्कृत भाषा में बोले अथवा संस्कृत में बोले करत भेद भ्रम छेद वो भेद भ्रम को काटने वाली बाणी होती है तो ये कहते हैं कि अज्ञानी लोग जो हैं वो वेदार्थ का अनुसरण करते हैं और ज्ञानी पुरुष का जो वचन है वेदार्थ उसका अनुसरण करता है वेद के पीछे चलते हैं अज्ञानी और ज्ञानी के पीछे पीछे चलते हैं वेद इसलिए वो जो निरूपण करता है वही वेद हो जाता है तो विभाग रूप से वेद का व्याख्यान कैसे होता है तो बोले देखो ज्ञान कांड जो है जो ये बतावे कि आत्मा स्थूल है अननु है हरस्व है अधीर्घ है है ना अपूर्व है अनपर है अनंतर है अबाज्य है तो वो तो साक्षात द्वैत वस्तु का वर्णन कर रहा है और कर्म कांड जो है वो साध्य साधन संबंध बताता है ये करोगे तो ये मिलेगा ये करोगे तो ये मिलेगा इससे परंपरा से अंतकरण शुद्धि के द्वारा ये परमात्मा का प्रापक है सर्वे वेदा जत सारे वेद उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं अब जो आत्मवेदता होता है असल में वही वेद वेदता होता है नहीं तो वेद अपने घर में वेद का अर्थ रखा हुआ और पहचानते तो नहीं वेद का अर्थ कौन है एक है ना एक आदमी ने पूछा कि मघवा शब्द का क्या अर्थ है तो टीकाकार ने लिख दिया मघवा माने विडौजा तो जिसकी समझ में मघवा नहीं आया उसकी समझ में विडौजा कहां से आएगा अब तीसरे के पास जाना पड़ा महाराज ये मघवा विडौजा क्या होता है तो उसने बताया भाई इंद्र के ये नाम है बोला इंद्र को मघवा बोलते हैं इंद्र को मिडौजा बोलते हैं अब तो समझ गए बोले नहीं एक आदमी घट शब्द का अर्थ यदि कलश समझ जाए कुंभ समझ जाए तो शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता ये बात आपको मालूम पड़नी चाहिए ये जो हमारे क्या नाम है हमारे विद्वान लोग होते हैं ना तो भाई संस्कृत में बोलते हैं घटी यंत्र तो उसका अर्थ क्या है बोले घड़ी तो ये तो शब्द के बदले शब्द हुआ मुंह से घटी यंत्र बोला गया और मुंह से ही घड़ी शब्द बोला गया है तो मुंह में ही घटी यंत्र का अर्थ मुंह में ही रहता है ऐसा तो नहीं जैसे आपसे कोई पूछे कि नाक शब्द का अर्थ क्या है तो नाक पर अमुली रख के बता दो इसका नाम नाक है है ना ये नाक शब्द का अर्थ हुआ हो गाय शब्द का अर्थ धेनु नहीं है गाय शब्द का अर्थ धेनु नहीं है गाय शब्द का अर्थ वो चतुष्पाद प्राणी है है ना जिसके गले में ललरी होती है जो दूध देती है जिसके बछड़ा होता है जो घास चरती है जो धरती पर घूमती है उसकी पहचान होनी चाहिए ना तब अर्थ की पहचान हुई ये आपको बहुत सुगम करके मैं ये बात समझा रहा हूं कि शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता शब्द का अर्थ वस्तु होती है बोला शब्द का अर्थ वस्तु होती है यदि किसी को घड़ी के हजार नाम मालूम हो और इसको देख के वो पहचान न सके कि इसकी ये घड़ी है तो उसका सब शब्द ज्ञान झूठा है तो वेद जिस परमात्मा का वर्णन करता है तो बोले आत्मा माने का ब्रह्म का ब्रह्म माने का परमात्मा का परमात्मा माने का अध्विती, का मा। प्रत्यक्ष चैतन्य अखंड प्रत्यक चैतन्य का काम नहीं चलता इन सब शब्दों का अर्थ है दा? ना नारायण कौन है आपको मालूम है इन सब शब्दों के अर्थ तुम हो ये हड्डी मांस चाम के पुतले में जब तक मैं करके बैठे हो तब तक मालूम नहीं पड़ता कि इसका अर्थ क्या है शब्द के बदले शब्द रख लिया आ, वो तो आपने सुना होगा ना हमको एक ने प्रयाग में बताया हो। आ, प्रयाग यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ बताया कि वहां कोई अंग्रेज प्रोफेसर था बोला वो हिंदी बिल्कुल नहीं जाना तो जब क्लास में अंग्रेजी पढ़ाता था अंग्रेजों के जमाने में प्रयाग यूनिवर्सिटी में तो हम तब से जाते हैं जब से अंग्रेजों का जमाना था तो वहां बताया कि वो अंग्रेज हिंदी नहीं जानता था जब विद्यार्थियों को पढ़ाता तो विद्यार्थी क्लास में बोलते कि तू तू बड़ा गधा है, बड़ा है, नालायक है अब एक दिन उसने किसी से पूछा कि भाई ये तुम लोग क्या बोलते हो बीच बीच में वो तो अंग्रेजी में उन्होंने बताया कि हम आपकी तारीफ करते हैं आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो उसे पूछा कि अच्छा तारीफ के लिए क्या बोलते हैं बोले तो किसी की तारीफ करना हो तो हम लोग कहते हैं तू गधा है तू नालायक है नारायण शुरू शुरू में आया वो एक दिन किसी दूसरे प्रोफेसर को बुलाया हो आ, तो खान पान हुआ गोष्ठी हुई अंग्रेजी में बातचीत होती रही आखिर में आ, वो ये बताने के लिए कि हम भी हिंदी जानते हैं अंत में कही दिया कि तू बड़ा गधा है तू बड़ा नालायक बोले ना तो साहब ये क्या बोलते हैं आप उसका चेहरा लाल हो गया आप हमारा अपमान करते हैं तो बोला हम वो तो लड़कों ने बताया है कि जब किसी की तारीफ करने वाली करना होता है तब ऐसे बोलते हैं है ना तू बड़ा गधा है बड़ा नालायक है तब उसकी समझ में आ गई कि ये विद्यार्थियों की बदमाशी है है ना गलत शब्द इसको बता दिया अब वो समझता था बेचारा कि हम तू गधा है शब्द का अर्थ जानते हैं तू नालयक है शब्द का अर्थ जानते हैं उसकी समझ में ये बात आ गई है ना एक मैंने सुना था पहले कि कोई श्रीमती जी बिलायत से आने लगे हिन्दुस्तान तो वहां पहले बड़ी गड़बड़ी थी वो लोग ये कहते थे जैसे अफ्रीका के बारे में यहां बहुत सारी बातें हैं ना वैसे हिंदुस्तान के बारे में वहां बहुत बातें फैली हुई थी बोले वहां सांप बहुत होते हैं काट लेते हैं सांपों का देश हिंदुस्तान को सांपों का देश बोलो ये वेदों का देश की ब्रह्म का देश ऐसे नहीं सांपों का देश बोले भाई हिंदुस्तान में एक मच्छर नाम के जानवर होते हैं वो अगर किसी को काट ले तो मलेरिया हो जाता है तो उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया मच्छर क्या कैसा होता है मच्छर बोले काला काला होता है और कैसा होता है का उसके सूढ़ होता है वही गड़ा के हाथी के दे में है ना वो अपना जार डाल देता है अब श्रीमती जी पहुंच आई हिंदुस्तान में तो उनके स्वागत के लिए हाथी लाया गया वो दूर से देखा हाथी नारा बोले अरे ये तो काला काला है कहा काला तो है तो बोले इसके सूढ़ भी है कहा सूढ़ भी है क्या बोले ये मच्छर है मच्छर है ना ये मच्छर है ये काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा तो उसको क्या है ना मच्छर शब्द का अर्थ मालूम हुआ मच्छर शब्द का अर्थ मालूम नहीं हुआ यही ना तो जैसे है ना जो आदमी जिस भाषा को नहीं समझता है प्रत्येक शब्द के अर्थ की पहचान होनी चाहिए जैसे बच्चे से पूछो कि नासिका किसको कहते हैं तो वो मुंह से बोल के घ्राण नहीं बतावेगा पूछो नासिका क्या है है ना तो वो मुंह से बोल के घ्राण नहीं बताएगा क्या अपनी उंगली नाक पर रख देगा है ना उससे पूछो कान क्या है तो वो स्रोत्र नहीं बोलेगा कान पर उंगली रख देगा ये कान है ऐसे जब आपसे कोई पूछे कि ब्रह्म कौन है हैं तो आप ब्रह्म शब्द के बदले में परमात्मा अद्वितीय ऐसा कुछ न बोल के उस चीज पर उंगली रखिए जिसका नाम ब्रह्म है, है? वो अर्थ आपको ब्रह्म शब्द का मालूम है तब तो आप ब्रह्म शब्द का अर्थ समझते हैं है ना और यदि वो अर्थ आपको नहीं मालूम है आ, तो यम ब्रह्म नाम ब्रह्मत्वाम, ब्रह्म किसको कहते हैं हैं? बोले परिच्छेद परिच्छेदलक्षित्व ब्रह्मत्वाम। परिच्छेद सामान्य की अत्यंता भाव से उपलक्षित होना ये ब्रह्म का लक्षण है नारायण ऐसे ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं आता है ऐसे पोथी केवल पोथी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ऐसे ब्रह्म शब्द का अर्थ बताते हैं है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा आप देखो ब्रह्म को पहचानो आ, सत्य उसको कहते हैं जो काल से बाधित ना हो आ, ये जागृत अवस्था की दुनिया जागृत अवस्था में नहीं रहती स्वप्न अवस्था में नहीं रहती स्वप्नावस्था की दुनिया सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहती सुसुप्ति अवस्था स्वप्नावस्था में नहीं रहती स्वप्ना अवस्था जागृत अवस्था में नहीं रहती लेकिन तुम कब देखो अबाधित हो तीनों अवस्था से अबाधित हो तो सत्यम तुम्हारा नाम है बोला अच्छा एक जीव है एक ईश्वर है एक जगत है ये कौन जानता है ना तुम्ही तो जानते हो ना तो ज्ञानम तुम्हारा नाम है बोला बोले तुमने अपनी मौत कभी देखी है नहीं हमने तो मौत कभी नहीं देखी है तो क्यों कल्पना करते हो मौत की अनंतम तुम्हारा नाम है बोला तो शब्द का अर्थ जो है वो कौन जानता है शंकराचार्य भगवान ने एक शुभ वचन अपना यहाँ दिया नह अध्यात्मविद वेदान ज्ञातुम शक्नोति तत्वता ये भाष्य लिखत, लिखते लिखते गद्य लिखते लिखते पद्य लिख दिया हो नध्यात्मविद वेदान ज्ञातुम शक्नोति तत्वता जो अध्यात्म को नहीं पहचानता अध्यात्म माने आत्मनि इति अध्यात्म शरीर के भीतर अध्यात्म शब्द का अर्थ है शरीर के भीतर आत्मनि अधि शब्द जो है ना अधि जो पद है उपसर्ग ये सप्तमी विभक्ति का वाचक है वो मे अधिक अर्थ है में अध्यात्म माने आत्म में आत्म में माने अपने में है ना तो जो अपने में माने इस शरीर में विद्यमान वस्तुओं को नहीं जानता आंख क्या है कान क्या है नाक क्या है जीव क्या है है ना उसका ईश्वर तो साथ में आसमान में जाकर बैठेगा बोले भाई ये देखो अपने कान को तो पहचानता नहीं नाक को पहचानता नहीं आंख को पहचानता नहीं अपने मन बुद्धि को तो पहचानता नहीं अपने को पहचानता नहीं तभी हमको क्या पहचानेगा हमको तो हथौड़ा ही मारेगा है ना और ज्यादा चंदन लगाने से कभी ईश्वर को भी जुकाम हो सकता है ये बात समझनी चाहिए वो है ना और बिहारी जी को जाड़े के दिनों में फूल नहीं चढ़ाते हैं कहीं बिहारी जी को जुकाम ना हो जाए ये आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा है ना जैसे गर्मी के दिनों में फुहारा गर्मी के दिनों में बिहारी जी के लिए जैसे फुहारा बनाते हैं वैसे जाड़े के दिनों में बिहारी जी के लिए अंगीठी रखी जाती है तो जब बिहारी जी देखेंगे कि बाबा ये तो अपनी आंख नाक कान को नहीं पहचानता है इसको अपने मन बुद्धि की पहचान नहीं है अपने अहंकार की पहचान नहीं है आ, ऐसे कई भगत राज दिखाई पड़ते हैं हो जो अपने अपनी श्रेष्ठता तो प्रकट करते हैं हजार तरह से लेकिन कहते हैं कि कहीं अभिमान की बात ना आ जाए महाराज है ना नारायण अपनी श्रेष्ठता की बात हजार तरह से बताएंगे तो वो समझते ही नहीं है बिचारे कि अभिमान क्या होता है उनको अभिमान समझने की ताकत नहीं है तो जो अपने अभिमान को नहीं समझता वो ब्रह्म को कैसे समझेगा तो ब्रह्म उनसे छिप के रहता है कि बाबा इनके सामने प्रकट होंगे तो ये हमारे ऊपर आक्रमण ही करेगा तो जो अध्यात्म वेदता नहीं है वो तत्वता वेदों का अर्थ नहीं समझ सकता ये बात शंकराचार्य भगवान ने अपने वचन से कही और इसके लिए क्या किया उन्होंने कि आधा श्लोक मनुस्मृति का उद्धत कर दिया आधा अपना और आधा मनुस्मृति का दोनों को जोड़ दिया हो ये क्या हुआ? आप देखो विचार करके भाष्यकार ने यहाँ आश्चर्य कर दिया है मूल श्लोक में लिखा है कि एवं जो वेद तत्व न कल्पय तो विशंकता जो इस बात को जान ले कि मुझ ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है उसको निशंक होकर कल्पना करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है वो कैसे भी वेदार्थ की कल्पना कर ले तो आधा श्लोक तो अपना रखा और आधा मनु जी का रख दिया हो एक कल्पना कर दी है। ही एक कल्पना हो गई कि आधा श्लोक अपना और आधा मनु जी का मनु जी का श्लोक क्या है कि न नियन अध्यात्मित क्रिया क्रियाफल उपाश्नुते जो अपने भीतर के तत्व को रहस्य को नहीं जानता वो क्रियाफल माने प्रमाण फल वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भी नहीं जानता है वो आदमी दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता जो अपने आप को नहीं जानता समझो एक आदमी खुर्दबीन लेकर के किसी चीज को देख रहा है लेकिन ये खुर्दबीन जो चीज जैसी है उसको कितना गुना करके दिखाता है यह उसको मालूम नहीं एना? एक कण उसको देखना है उसने खुर्दबीन आंख पर लगाया और कण को देखा अब वो कण दिखने लगा कितना बड़ा वो एक चट्टान के बराबर दिखने लगा पर उसको ये मालूम नहीं है कि हमारा खुर्दबीन किसी चीज को कितना गुना करके दिखाता है तो क्या वो पत्थर की चट्टान देख करके वो कण का स्वरूप समझ गया वो कण का स्वरूप नहीं समझ गया बोला तो जिसको ये बात मालूम नहीं है कि ये हमारी आख कान नाक जीभ, त्वचा ये हमारा मन हमारी बुद्धि है ना हमको उल्टा करके दिखाते हैं ये बात जिनको नहीं मालूम है देखो शीशे में आप पूरा मुंह से खड़े हो जाओ तो शीशा आपको नहीं ये बात पक्की है ना अच्छा लेकिन जिसको नहीं मालूम है कि शीशा पश्चिम मुंह से दिखावेगा वो जब शीशे में अपनी परछाई दिखेगा बच्चा देखता है तो रोता है कि नहीं रोता है अच्छा आप देखो अभी हमको कल कोई सुना रहा आपको है ना कि उसके घर में हमेशा बिजली जलती है परसों कुछ ऐसा कारण पड़ गया है ना कि बिजली फेल हो गई तो घर में मोमबत्ती जलाई गई अब जो उसका बच्चा है वो मोमबत्ती जलने पर जो परछाई बड़ी बड़ी पड़ती ना जब बिजली की खूब रोशनी होती तब तो परछाई मालूम नहीं पड़ती और जब मोमबत्ती जली तो परछाई पड़ी अब वो परछाई देख के रोने लगा क्यों रोने लगा तो वो जानता नहीं है कि ये हमारी परछाई है अच्छा अब हमने देखा हमारे वृंदावन में जो स्नान घर है उसमें शीशा है बोला तो वृंदावन की चिड़िया शीशे को ज्यादा नहीं पहचानती है वो आके उसके ऊपर बैठ जाती हैं और जो उसमें चिड़िया दिखती है ना उसको चोंच मारती है वो। चोच, चोच मारते हैं। उस कुत्ते का दृष्टांत तो सूरदास ने दिया है तो आपका जो मन है आपकी जो बुद्धि है आपका जो अंतकरण है ये आपका खुर्दबीन है समझो ये आपका दूरबीन है ये दुनिया को कितना घटा के कितना बढ़ा के कितना उलट के कितना बदल के दिखाता है जब तक ये बात आप नहीं समझ लोगे तब तक दुनिया का स्वरूप आपको कैसे मालूम पड़ेगा कुत्ते ने कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी मुंह में थी रोटी बचपन में हम लोगों को किताब में पढ़ाया गया था है ना उसने सोचा कि ये कुत्ता और ये पानी में हमारे साथ साथ चल रहा है और उसके मुंह में भी रोटी है और झपटा उसके ऊपर झपटा तो उसके मुंह की रोटी पानी में गिर गई वो भी गई है ना तो ये जो हमारा अंतकरण है ये हमको ही देखने वाले को ही कैसे उल्टा करके दिखा रहा है चेतन को जड़ दिखा रहा है कि अंतकरण एक को अनेक दिखा रहा है एक ये अंतकरण आत्मा को पराया दिखा रहा है ये अंतकरण पूर्ण को परिच्छिन्न दिखा रहा है ये अंतकरण है अद्वय को द्वैत दिखा रहा है ये अंतकरण तो जो इस अंतकरण की लीला को नहीं जानता है, है? वो सचमुच आख कान नाक से और मन बुद्धि से जो दुनिया मालूम पड़ती है उसको भी ठीक ठीक नहीं समझ सकता है ये बात मनु जी ने कही नहीं अध्यात्म वि कष्ट क्रियाफलम उप्नुते क्रिया फलम प्रमाण फलमी अर्थ उथे स्मृतिदारह क्रिया शब्दन प्रमाण उच्यते तत्ल तत्व अग्निहोत्रादी क्रिया शुद्धि द्वारा तस्मिन् पर्यवसान